कह रहे हैं जब यह मैं मेरी जाए, जहाँ तक मैं मेरा और तू तुम्हारा है तो ये संसार मैं और मेरा तू और तुम्हारा ये सब संसार की चीज़ें और जब तक ये है उसी को कबीर साहब ने कहा जहाँ मैं तहाँ मैं नहीं जहाँ मैं रहता है वहाँ मैं नहीं रहता हूँ अर्थात जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार व्याप्त है मैं मेरा तू तेरा का विचार है तब तक उसे तत्वबोध तो नहीं हो सकता है इसलिए इन्होंने कहा कि जब यह मैं मेरी जाई तब देख तबेगी मिले, तब तब मिले राम राई जब य मैं मै मेरी जाई तब देख बेगि मिले राम रई मैं मैं मेरी तब लग दूरी मैं मैं मेरी तब लग दूर <coughs> मैं मैं मैं मैं मेटी मिले भरपूर मैं मैं मेठी मिले भरपूर मैं मैं मेरी तब लगनाही मैं म मैं मेठी मिले मन माह मैं मैं मेरी तब लगनाही मैं मैं मेटी मिले मन माही मैं मैं मेरी न पावे कोई मैं मैं मेटी मिले जन सोई मैं मैं मेरी न पावे कोई मैं मैं मेटी मिले जन सोई दादू में मैं मेरी मेटी तब तू जानी राम सो भेंट तब तू जानी राम से भेंट बिल्कुल सही कहा दादू जी ने जब यह मैं मेरी जाई तब देखत बेग मिले रामराई जहां है मैं मेरा तू तु तु तुम्हारा अर्थात अहंकार मिट जाता है तब राम से मिलन होता है देखत बेग मिले रामराई वह रमता है सुराम राम कण कण व्यापी राम उस तत्व का बोध हो जाता है आपा मिट जाता है अहंकार मिट जाता है अहंकार मिटते ही अन्य सभी विकार मट जाते हैं शून्यता आ जाती है शरीर और मन से ऊपर उठ जाते हैं उस स्थिति में उस सदगुरु उस राम से भेंट हो जाती है मैं मैं मेरी तबलक दूर जब तक अपने अंदर मैं मेरा अहंकार बोध है तब तक वो दूर है पास होते हुए बहुत दूर मैं मैं मिट मिले भरपूर और यदि ये हम यह मैं मेरा मिट जाता है तब भरपूर वही है और कुछ है ही नहीं है चारों तरफ तो वही लेकिन मैं के कारण शरीर और मन के बंधन के कारण वो दिखला ही नहीं देता ये शरीर और बंधन मैं मेरा तू तो तुम्हारा का जो भाव है वो गिर जाए तो वो तू तो उपस्थित है हर जगह अंदर भी है बाहर भी है, दिख जाए तत्व बोध हो जाए मैं मैं मेरी तबलग ना ही मैं मैं मीट मिले मन माही करे जब तक मैं मेरा है मैं है अहंकार है तब लग वो नहीं है नहीं समझ में आता है मैं मैं मेट मिले मन माये और जो ही मैं अर्थात अहंकार मिल जाता है हम शून्य हो जाते हैं तो मिला ही है दिख जाता है मैं मैं मेरी न पावे कोई मैं मैं मेट मिले जनसोई मैं मैं जब तक है जब तक अहंकार है जब तक मैं है न पावे कोई तब तक कोई उसे नहीं पा सकता है जब तक हम अपने आप को शरीर और मन मानते हैं तब तक नहीं पा सकते हैं जहाँ शरीर और मन का भाव मट जाए फिर वही है दूसरा बचा ही कौन मैं मिटा मेरा मिटा मन मिटा तो फिर आत्मा ही तो बचती है फिर तत्व तो ही तो बचता तो है तत्व का बोध हो जाएगा दादू मैं मैं मेरी मेट तब तू जानी राम सो दादू जी का कहना है कि पहले अपने अहंकार को मिटा लो जब ही अहंकार मिटेगा तो जानो राम से भेंटोगे अर्थात सुने तो आने के बाद जब ही अपने निस्वरूप का बोध हो जाता जो ही अहंकार मिटता है हम शून्य हो जाते हैं तो वही तो है दिख जाता है अंदर बाहर हर जगह दिख जाता है और इसके मिटने का माध्यम सिर्फ यही है ध्यान साधना तो से, बिना इसके तो मिटेगा भी नहीं इसीलिए तो साधना है साधना है साधना का मतलब ये है कि जो हम बिगड़ गए हैं उससे अलग होकर अपने मूल तत्व तो में आ जाए यही शादी जो गर्दा गुबार लगा है उसे दूर करें ठीक